देवी भागवत पांचवा महिषासुर का मंत्रियों से परामर्श जी कहते हैं मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाले महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की राजा महिषासुर ने कहा मंत्रियों इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए आप लोग शीघ्र अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करें सम्भरासुर से संबंध रखने वाली माया की भांति देवताओं की रची हुई यह माया ही सामने आ गई है क्या इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम, दान आदि उपायों में से कि उसका अवलंबन करना चाहिए यह मुझे सूचित करें मंत्री बोले महाराज प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए विवेकी पुरुष हित कार्य के विषय में भली भांति सोच समझकर ही अपना मत व्यक्त किया करते हैं राजन कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती है कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती है जैसे औसत जगत में मनुष्यों को खाते समय अप्रिय होते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधन होता है राजन सत्य वचन सुनने और समर्थन करने वाले दुर्लभ हैं सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है श्रोता के प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें बकने वाले वक्ता बहुत मिल सकते हैं राजन यह विचार बड़ा ही गहन है इस अवसर पर हम कैसे क्या कहें किस कार्य का परिणाम अच्छा होगा अथवा बुरा इसे त्रिलोकी में कौन जान सकता है राजा महेश्वर सुर ने कहा एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त करें सबके विचार सुनकर मैं सोच लूंगा कार्यकुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करें, फिर जो कार्य हित कर जते उसे अपनाने की चेष्टा करें याद राज्य कहते हैं राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली निरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा निरूपाक्ष ने कहा राजन यह एक साधारण स्त्री है अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं इसे आप समझ लीजिए स्त्रियाँ बढ़ा चढ़ा बहुत सी ऐसी बातें बका करती हैं ताकि युद्ध में किसी प्रकार परास्त न हो सके उनके और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है राजन आप राजोक पर विजय प्राप्त कर चुके हैं इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभनीय है हाँ किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लगता है अतएव महाराज मैं अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ मैं उसे अवश्य मार डालूंगा अब आप निर्भय हो जाए कुछ सैनिक मेरे साथ रहें मैं अस्त्र शस्त्रों से सत धर्ज कर जाऊँगा जिससे प्रचंड पराक्रमी उस से स्त्री को परास्त कर सकूँ राजन अब आप मेरा बल देखिये सर्प मैं रस्सीयों से बांध उसे आपके पास ले आऊँगा फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर रहेगी